पातंजल जोग प्रदीप साधनपाद सूत्र उन्नीस वेदांत सूत्रों ने भी बुद्धि आदि के क्रम से ही सृष्टि कही है उन पर नवीनों की व्याख्या का हमने अपने भाष्य में खंडन किया है इस प्रकार सांख्य शास्त्र में प्रपंचित विस्तार से वर्णित चौबीस तत्व ही यहाँ योग दर्शन के दो सूत्रों ने संक्षेप से कहे हैं इनके स्वरूप आदि भी वही दर्शाए हैं संक्षेप से यहाँ भी कहते हैं पांच भूत और ग्यारह इंद्रियां तो प्रसिद्ध ही है तन्मात्रा इन पांच भूतों के साक्षात कारण हैं ये तन्मात्रा शब्द आदि वाले सूक्ष्म द्रव्य हैं अतः इनको सूक्ष्म भूत भी कही जा कस, कही जाती है महत और अहंकार का लक्षण मोक्ष धर्म में कहा है हिण्यगर्भो भगवान सब बुद्धिरीते स्मृत महानीति चोसुव विरंची चाप्युत धृतम चैकात्मक त्रैलोक्यत्म तथा विस्व्वाद विस्वता ये सवैविक्रियापन्न श्रीजत्यात्मात्म अहंकार महातेजा प्रजापतिम यह भगवान हिरण्यगर्भ हैं जिनको बुद्धि कहा है योग में इनको महान और विरिंचि कहा है जिनने अपने आत्मस्वरूप से एकात्मक समस्त तैलोक्य को धारण किया है इसी कारण विश्वरूप होने से उनको विश्व कहा है यही विक्रियापन्न अपने आत्मा में आत्मा को उत्पन्न करते हैं ये महातेजा प्रजापति अहंकृत रूप अहंकार को उत्पन्न करते हैं यहाँ उपासना के लिए शक्ति और शक्तिमान के अभेद से उपाधियों के नाम और रूपादि उपाधिमान रूप कहे हैं जैसे कि मनुष्य पशु आदि शरीरों के नाम से उन शरीर के अभिमानी आत्माओं को भी मनुष्य और पशु आदि नाम से बोलते हैं दूसरी स्मृतियों में सांख्य और योग के अविवेक से जड़ वस्तु रूप से ही उनका व्यवहार है ज्ञान और ऐश्वर्यादि रूप महतत्व और अभिमान रूप अहंकार का अंतकरण धर्मत्र होने से प्रकृति के तो तेईस तत्वों के कारण सत्व आदि नाम वाले सूक्ष्म द्रव्य असंख्य हैं उनको गुण इसलिए कहा है कि वे पुरुष के उपकरण हैं और पुरुष को बांधने वाले हैं वे तीन गुण सुख दुख मोह वाले होने से सुख दुख मोहात्मक कहलाते हैं पुरुषों के सब अर्थों के साधक होने से राजा और मंत्री के समान प्रधान कहे जाते हैं जगत का उपादान होने से प्रकृति और जगत का मोहक होने से माया कहलाते हैं वैशेषिक आदि ने अपनी अपनी परिभाषा से परमाणु और अज्ञान आदि शब्दों से कहा है तदुक्तम वाशिष्ठे नाम रूप विनिर्मुक्तम यस्मिन संतिष्ठते जगत तमाहु प्रकृतिम के चिन्माया मे के परे तृणुन नाम और रूप से रहित यह जगत जिसमें ठहरा हुआ है उसको कोई माया कहते हैं कोई प्रकृति और कुछ लोग अणु कहते हैं इनमें तेईस तत्व स्वर्ग के आदि में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो रूप से परिणित होते हैं उनमें से स्थूल तो पांच भूतों से बनता है और सूक्ष्म से सत्रह तत्वों से बनता है उन दोनों शरीरों में से सूक्ष्म शरीर काष्टवत चैतन्य का अभिव्यंजक होने से पुरुष का लिंग शरीर कहलाता है और वह अहंकार के बुद्धि में प्रवेश से सत्रह तत्व वाला अवयव वाला सांख्यशास्त्र में कहा गया है सप्त सप्तकम लिंग मिति इस सूत्र में एकत्व समष्टि के अभिप्राय से कहा है व्यक्ति भेद कर्म विशेषात इस अगले सूत्र से व्यक्ति रूप से एक ही लिंग शरीर को अनेक कहा है यह व्यस्टि और भाव वन वृक्षवत नहीं है किंतु पिता पुत्रवत ही है तत्शरी समुत्पन्नई कार्यस्थ करणई सह क्षेत्रा समया समांत गात्रेभ्य स्त्य धीमत उन धीमान हिरण्य के स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से समुत्पन्न कार्यों और कारणों के सहित क्षेत्रज्ञ उत्पन्न होते हैं इन मनु आदि के वाक्यों से हिरणगर्भ के दो शरीरों के अंश से ही अखिल पुरुषों के दोनों शरीरों की उत्पत्ति सिद्ध होती है वन और वृक्षों में इस प्रकार का कार्य कारण भाव नहीं होता है